अर्थ यह दिव्य सोम विद्वान यज्ञकर्ता द्वारा रस निकाले जाने पर संग्राम के लिए जैसे घोड़ा प्रशंसित होता है उसी प्रकार स्तुति करके शुद्ध किया जाता है विद्वान यज्ञ करने वाले याजक सोमवल्ली का रस निकालते हैं तथा उस सोम की सराहना स्तोत्रों से करते हैं जिस प्रकार संग्राम में जाने वाले घोड़े की प्रशंसा की जाती है जिस प्रकार घोड़ा युद्ध में जाता है तथा वहां वह शौर्य के कार्य करने वाले वीरों की मदद करता है उसी प्रकार सोम यज्ञ में जाता है तथा यागिकों की मदद करता है यज्ञ में रोग बीज नष्ट करने में यह सोम सहायक होता है अर्थ यह शूरवीर सोम रस निकालने पर अपने बलों के साथ चलने वाले शूर की भांति सब प्रकार के धन हमला करके अपने पास रखता है शूर वीर शत्रु पर हमला करने के समय सब प्रकार के धन अपने पास सुरक्षित रखता है उस प्रकार यह सोम सब प्रकार के सामर्थ्य अपने पास रखता है शूर अपने सब धन सुरक्षित रखे तथा शत्रु पर हमला करे अपने धानों को शत्रु के अधीन न होने दे वह संग्राम के समय की नीति है अर्थ यह सोम देव रथ की कामना करता है रस निकालकर शुद्ध किया हुआ यह सोम हमें धन देने की कामना करता है शब्दों का आविष्कार करता है अर्थ ब्राह्मणों से प्रशंसा किया हुआ यह देव सोम जलों में मिल जाता है दाता को रत्न देता है अर्थ यह सोम रस निकाल कर शुद्ध करने पर अपनी धारा से लोगों का अपमान करता हुआ शब्द करता हुआ दुलोक की तरफ दौड़ता है अर्थ यह श्रेष्ठ अहिंसक यज्ञ स्वरूप रस निकाला हुआ सोम अहिंसित होकर लोगों को विस्तृत करके देवलोक में पहुंचता है यह श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप सोम अहिंसक रीति से शुद्ध होकर किसी अन्य स्थान में न जाता हुआ स्वर्ग लोक को पहुंचता है इस कारण इस सोम के उपासक सीधे स्वर्ग को पहुंचते हैं अर्थ हरिद्रण का यह दिव्य सोम पहले उत्पन्न होते ही देवों को देने के लिए रस निकाला हुआ छाननी में जाता है जिस समय सोम का रस निकालते हैं उस समय वह हरे रंग का होता है यह देवों को अर्पण करने के लिए निकाला जाता है यह रस निकाल कर छाननी में डालकर छानते हैं तथा बाद में देवों को अर्पित किया जाता है अर्थ यह भी नाना प्रकार के कार्य करने वाला उत्पन्न होते ही अन्नो को उत्पन्न करता हुआ रस स्वरूप यह सोम धारा से शुद्ध किया जाता है चतुर्थम सुक्तम अर्थ हे महान अन्न रूप रस निकाले हुए सोम देवों का यज्ञ में स्वागत कर तथा राक्षसों पर विजय प्राप्त कर और हमको अन्नों से युक्त कर अर्थ हे सोम रस तू हमें तेज प्रदान कर हमें स्वर्ग सुख प्रदान कर सब प्रकार के सौभाग्य हमें दे तथा अन्नों से युक्त कर भावार्थ हे सोम हमें बल दो तथा तप ज्ञानमय कार्य करने की शक्ति दो शत्रुओं को निहशेष करके जीतो तथा हमें अन्नों से युक्त कर अर्थ सोम से रस निकालने वाले ऋत्विज इंद्र को पीने के लिए सोम का रस निकालें तथा हमें अन्नों से युक्त करो अर्थ हे सोम तेरे कर्तृत्व से तेरे संरक्षण से तू हमें सूर्य के प्रकाश में पहुंचा दे तथा हमें अन्नों से युक्त कर अर्थ तेरे कर्तृत्व से तेरे संरक्षण से चिरकाल तक सूर्य को हम देखेंगे तथा हमें अन्नों से युक्त करो अर्थ हे सोम श्रेष्ठ शस्त्र धारण करने वाले वीर द्यावा पृथ्वी में जो धन है उबाह हमें दे दो तथा हमें अन्नों से युक्त करो अर्थ युद्धों में शत्रु को पराजित करने वाला और शत्रुओं से जिस पर आघात नहीं हुए ऐसा धन को तू हमें दे दो तथा हमें धन से युक्त करो अर्थ हे रस निकाले हुए सोम तुझे यज्ञों से अपनी धारणा करने के लिए बढ़ाते हैं अब हमें अन्नों से युक्त करो अर्थ हे सोम सब प्रकार का अश्वयुक्त धन सब आयुष्य में हमें दे दो तथा हमें अन्नों से युक्त करो पंचमं सुक्तम अर्थ प्रदीप्त किया हुआ सबका स्वामी रस निकाला सबको संतुष्ट करता हुआ यह बलशाली सोम शब्द करता है श्रेष्ठ रीति से तेजस्वी यज्ञ का सब प्रकार स्वामी रस निकाला हुआ सबको आनंद देने वाला सोम शब्द करता हुआ सोम पात्र में जाता है सोम रस निकालने पर वह रस चमकता है तथा सबको प्रसन्न रखता है इस रस को सोम पात्र में रखा जाता है अर्थ शरीर को न गिराने वाला पवित्र करने वाला वह सोम उच्च भाग से शोभायमान होकर अंतरिक्ष से चमकता हुआ पात्र में गिरता है सोम रस शरीर को सुदृढ़ करता है इस कारण वह शरीर को न गिराने वाला कहा है यह पवित्रता उत्पन्न करता है उच्च भाग से चमकता हुआ सोम पात्र में गिरता है सोम रस को छानने के लिए उस रस को ऊपर से छानने पर गिराते हैं तथा छाननी पर गिराकर वह रस छाना जाता है अर्थ प्रशंसा के योग्य सोम अभिष्ट धन देने वाला तेजस्वी होकर मृदु रस की धाराओं से अपनी सामर्थ्य से शोभाता है सोम रस चमकता है मीठा होता है बलवर्धन करता है तथा अपनी चमक से शोभाता है अर्थ हरे रंग का दिव्य सोम रस निकालने के समय यज्ञ स्थानीय देवों में आसन पूर्वाभिमुख फैलाकर बल से आगे बढ़ता है सोमवल्ली हरे रंग की होती है वह देवह चमकती है उसका रस निकालते हैं देवों के स्थानों में आसन फैलाकर उस आसन पर उसे रखते हैं यह सोम रस अपने बल के लिए विख्यात हुआ है सोम रस पीने से बल बढ़ता है अर्थ सोम के साथ श्रेष्ठ रीति से स्तुति की गई स्वर्णमई द्वार देवताएं बड़ी विस्तृत दिशाओं से बाहर आती हैं सोम के साथ दिशाओं की भी यज्ञ में स्तुति की जाती है इस स्तुति में दिशाओं के सोने जैसे द्वार खुले होते हैं जिनसे देवता यज्ञ में आते हैं तथा यज्ञ श्रेष्ठ रीति से हो जाता है अर्थ उत्तम सुंदर बड़े महान तथा दर्शनीय के समान रात्रि तथा उषा की कामना करता है सोम चाहता है कि सुंदर दर्शनीय उषा काल जल्दी आए तथा सोम रस यज्ञ के लिए तैयार हो जाए अर्थ मानवों का निरीक्षण करने वाले दिव्य होता उत्तम देवों की अर्थात powan सोम तथा इंद्र इन दोनों की मैं प्रार्थना करता हूं ये दोनों देव सोम और इंद्र यज्ञ में आ जाएं हमारी प्रार्थना सुनें अर्थ भारत की राष्ट्रभाषा विद्या तथा बड़ी वाणी से सुंदर रूप वाली तीन देवियां सोम के हमारे इस यज्ञ में आएं राष्ट्रभाषा विद्या तथा बड़ी मातृभूमि ये तीनों रूप वाली देवियां हमारे इस सोमयाग में जाएं तथा यहां बड़ी प्रसन्नता से रहें इनके सम्मुख हमारा यह यज्ञ होता रहे अरथ पहले उत्पन्ध राजा के पालन करता आगे जाने वाला जगत उत्पादक तवष्ठा को मैं प्रार्थना करके बुलाता ह हरे रंग वाला रस् निकाला हुआ सोम इंद्र इक्षछा पूरी करने वाला पजा इनको मैं यग्य में बुलाता ह हे सोम, हरे रंग के स्वर्ण की भांति चमकने वाले तेजस्वी सहस्त्रों शाखा वाले वनस्पति रूप सोम को सोम रस की मृदु धारा से संस्कार युक्त करता हूं सोम रस की मृदु धारा पात्र में डालकर उस रस को संस्कार युक्त करते हैं अर्थ वायु बृहस्पति सूर्य अग्नि इंद्र ये देव सब देव मिलकर सोम में स्वाहाकार यज्ञ में आ जाएं ये सब देव सोम याग में मिलकर आ जाएं तथा सोम यज्ञ को योग्य रीति से पूरा करें खष्टम सुक्तम अर्थ हे सोम देवों के पास जाने वाला शक्तिशाली आनंद देने वाली धारा से शुद्ध हो जाओ हमारे समीप आने वाला तू मेढ़ी के बालों के छाननी में से छाना जा सोम यज्ञ में देवों को अर्पित किया जाता है इसलिए उसका रस निकालते हैं तथा मेढ़ी के बालों की छाननी से उसको छानते हैं तथा बाद में उसका यज्ञ में अर्पण देवों के लिए करते हैं अर्थ हे सोम तू ईश्वर है इस कारण उस आनंद कारक रस को अपने में से निकालो और बलवान घोड़ों को भी निकालो हमारे लिए तुम्हारा रस मिले और घोड़े भी हमें प्राप्त हों अर्थ हे सोम रस निकालने के समय पूर्व में विख्यात उस आनंद बढ़ाने वाले रस को लेकर पवित्र करने वाले उस स्थान में आगमन करो और बल एवं अन्न भी हमें दो सोम से रस निकालने के समय वह सोम रस निकालने के स्थान पर लाया जाता है उसको पवित्र पात्र में रखा जाता है तथा उससे रस निकाला जाता है इस रस से बल एवं अन्न मिलता है अर्थ शीघ्रता के साथ जाने वाले स्वच्छ होने वाले सोमरस शीघ्र गामी जल की प्रवाह की भांति इंद्र के निकट जाने लगे तथा वे सोम रस फैलने लगे जिस प्रकार जल प्रवाह फैलते रहते हैं उसी प्रकार यह स्वच्छ होने वाले सोम रस इंद्र के पास जाने के लिए सिद्ध हुए सोम रस निकालने के बाद उनको छानकर उन रसों को इंद्र के पास रखा जाता है